शिव पुराण जी जी जी कहते हैं तारकारी कुमार के उत्तम एवं अद्भुत को सुन जी को सुनकर नारद बड़ी पसंद हुई। उन्होंने पुनः प्रेम पूर्वक ब्रह्मा से पूछा नारद जी बोले देव देव आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथार सागर हैं प्रदानाथ मैंने अपने स्वामी कार्तिक के सत को जो अमृत से भी उत्तम है सुन लिया अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ आप उनका जन्म वृत्तांत तथा दिव्य चरित्र जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है वर्णन कीजिए सूर्य कहते हैं महामुनि नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया वे शिव जी का स्मरण करके बोले ब्रह्मा जी ने कहा नारद पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था वह कल्पांतर की कथा है अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था उन्हें इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए क्योंकि तो भगवान शंभु कल्याणकारी शिष्टकर्ता और सब के स्वामी हैं, वे ही सगुण और निर्गुण भी हैं उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि रक्षा और विनाश होता है मनीष अब प्रस्तुत विषय को आदरपूर्वक श्रवण करो एक समय पार्वती जी का एक समय पार्वती जी की जया विजया नाम वाली सखिया उनके पास आकर विचार करने लगी सखी सभी गण रुद्र के ही हैं नंदी भृंगी आदि जो हमारे हैं वे भी शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं जो असंख्य प्रमुख गण हैं उनमें भी हमारा कोई नहीं है वे सभी शिवाज्ञा पारायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं तब तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता अतः पाप रहते आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए ब्रह्मा जी कहते हैं मने जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया तदनंतर किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी तब सदा शिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आए शंकर जी को आते देख स्नान कर करती हुई जगत जन्य पार्वती उठकर खड़ी हो गई उस समय इनको बड़ी लज्जा आई वे आश्चर्यचकित हो गई उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक तथा सुखप्रद माना उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमाया परमेश्वरी शिवपत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्यकुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो उससे तनिक भी विचलित होने वाला ना हो यों विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था उसके सभी अंग सुंदर और दोष रहित थे उसका वह शरीर विशाल भरम शोभामान और महान बल पराक्रम से संपन्न था देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा तुम मेरे पुत्र हो मेरे अपने ही हो तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला गणेश ने कहा माँ आज आपको कौन सा कार्य आपड़ा है मैं आपके कसनानुसार उसे पूर्ण करूँगा गणेश के यह पूछने पर पार्वती जी अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली